नमस्कार मैं हूँ वर्षा उस और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम आज के शो में करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं गुरुदास तुलसानी पुणे से पधारे हुए हैं और बहुत ही अच्छे एक राइटर है प्रोड्यूसर है जर्नलिस्ट हैं और साथ ही साथ ह्यूमन रिसोर्स में उन्होंने काफ़ी समय से काम किया है और आज हमारे साथ हैं तो आप सभी की तरफ से इस कार्यक्रम में गुरुदास जी का बहुत बहुत स्वागत है मैं स्टूडियो में आपने मुझे बुलाया नाइन्टी पॉइंट रेडियो मधुबन में मैं आपका आभारी हूँ और आपका शुक्राना अदा करता हूँ कि आपने मुझको को लायक समझा और मुझे कुछ दो शब्द बोलने की आपने अनुमति दी तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा जी आ, मेरा नाम है गुरदास तुलसानी पुनः में स्थित हूँ और ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हुआ हूँ उनका मैं उन हानारे ली, लीगल एडवाइज़र हूँ और उनके उनके अलावा मैं और सी चौदह इंटरनेशनल लेवल पर संस्थाएं हैं जैसे निपम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्सेस मराठा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऐसी कई संस्थाएं जिनसे जुड़ा हुआ हूं आज का जो विषय है वो है यूथ जो है वो अपना करियर कैसे बनाए मजे की बात है जब हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप या मित्रगण हमें उंगली से पकड़ के लेके जाते थे बेटा चलो ये कॉलेज में जाना है तुम्हें कॉमर्स करना है फिर भरते बर्दे, भर देते थे और हम बी हो जाते थे तभी तीन विंग्स थी एक थी आर्ट्स की जिसे आप बी एम कर सकते हैं कॉमर्स थी जिसमें आप बी कॉम कर सकते थे और साइंस जो थी उसमें से आप बी एस कर सकते थे बी और क... आर्ट्स का जो था वो बहुत सरल था इसीलिए जो कम मार्क्स लेते थे उनको आर्ट्स में मिलती थी जो ब्रिलियंट थे होशार थे वो पहले साइंस में जाते थे और साइंस में नहीं मिली तो फिर कॉमर्स में आ जाते थे और कॉमर्स में भी नहीं मिली तो वो आर्ट्स में चले जाते थे ऐसी उनकी व्यवस्था थी लेकिन अब परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं मोबाइल फोन आ गए हैं इंटरनेट आ गए हैं सेटेलाइट आ गए हैं कम्युनिकेशन काफ़ी आगे चल चुका है तो पहले से अभी जो करियर की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो काफ़ी बढ़ चुकी हैं लेकिन उस इन बातों के लिए एक ही है कि आपको सही ज्ञान होना चाहिए कि आपकी क्षमता क्या है आपकी रुचि कहाँ है और कहाँ आप जा, जाना चाहते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपकी रुचि है आप विशेष करना चाहते हैं कंप्यूटर में करना चाहते हैं अगर लेकिन आपके पास डोनेशन के लिए पैसा नहीं है तो आपकी जो एडमिशन है प्रवेश है वो बहुत असम्भव सी हो गई है आजकल के पूरा, पूरे भारतवर्ष में एक दस बी स्कूल माना जाता है जिनकी टॉप मोस्ट जो है जितना वो बड़ा होता है उतना उनका डोनेशन होता है उतना उनकी तकलीफ ज़्यादा होती है और प्रवेश में टेस्ट में पास होना बहुत कठिन हो गया है तो उसके लिए प्री एडमिशन एक आम सी बात हो गई है उसके लिए कई कोचिंग क्लासेस हैं गाइडेंस हैं वो लेने लेकर अगर आप टेस्ट देंगे तो आपको सफलता की जो चांसेस हैं काफ़ी बढ़ जाएंगी एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे वर्तमान समय की जो करंट रेशिया है करियर के बारे में वो आपने बताया अपने शब्दों में मैं चाहूँगा कि एक पर्टिकुलर टास्क के ऊपर जैसे कि आपने बताया ह्यूमन रिसोर्स में आपने काम किया है हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट के हिसाब से तो उसमें किस तरह से हम अपना करियर बना सकते हैं इसके बारे में पूरे डिटेल से हम जानना चाहेंगे पहले ह्यूमन रिसोर्सेस है वो बहुत ही जटिल और सेंसिटिव फील्ड है क्योंकि आपको ह्यूमन से डील करना है अगर आप ह्यूमन रिसोर्स में हैं तो आपको स्वीपर से लेकर मैनेजिंग डायरेक्टर और वर्क्स मैनेजर तक को ही संभालना है और हर एक का स्वभाव अलग है हर एक की डिग्री अलग है हर एक का एटीट्यूड अलग है तो एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग फील फील्ड है आपको हर रोज़ एक नया ह्यूमन मिलेगा उसका स्वभाव अलग मिलेगा उसका काम करने का तरीका अलग मिलेगा तो बहुत ही चैलेंजिंग है उसमें से पहले ह्यूमन रिसोर्स का शुरुआत ऐसी हुई कि लेबर को हैंडल करने के लिए एक लेबर ऑफिसर होता था और फैक्ट्री एक्ट के मुताबिक अगर आपके कंपनी में पाँच से ज़्यादा लोग हैं तो आपको एक लेबर ऑफिसर रखना पड़ता था तो लेबर ऑफिसर तो सब रखते थे क्योंकि वो एबलीगेटिटी था मैंटि था लेकिन काम वो ऑलराउंडर होता था सब उसे काम कराते थे वो धीरे धीरे वो लेबर ऑफिसर बढ़ के वो पर्सनल ऑफिसर हो गया जिसका काम हो गया पर्सन को डील करना जैसे रिक्रूटमेंट है ट्रेनिंग है फिर बाद में उनको देखा गया कि पर्सनल को मैनेज करना सिर्फ न, आ, से काम नहीं चलेगा इसलिए अभी वो जो ट्रेंड हो गया पर्सनल मैनेजर से बन के एच मैनेजर बन गया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जिसको मैन मशीन और मनी तीनों को मैनेज करना है तो अभी जो पर्टिकुलरली आईटी कंपनी में है सब यूथ आ रहे हैं क्योंकि नौकरी करने का एक मुख्य कारण होता है कि आपको किसी अच्छी कंपनी का रबर स्टम मिल जाए <laughs> दूसरी बात होती है कि आपको पेय पगार इतनी बढ़ जाए कि, कि आप रह सकें अच्छी फैसिलिटी मिल सकें और तीसरी होती है कि आपकी करियर जो अपॉर्चुनिटी है वो पहले के पोस्टकार्ड की तरह नहीं है कि आप आज आपने अगर पोस्टकार्ड लिखा तो बे, बे, प्राप्त करने वाले को सात दिन के बाद मिलता था लेकिन अभी व्हाट्सअप लाइन ट्विटर ऐसी सुविधाएं हो गई है कि आप एक सेकंड में कहाँ से कहाँ कर सकते हैं इसलिए आजकल के यूथ को वही भी चाहिए इसलिए जो रेशियो ऑफ रिटेशन रिटेशन मीन एक कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में लोग तो चले जाते हैं और ऑफर्स इतनी हैं और न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आने के कारण ह्यूमन रिसोर्स की बहुत शॉर्टेज है मीन्स अपॉर्चुनिटी बहुत है और मैन पावर कम है यूथ जो हैं बहुत कम है बी सी एस इंजीनियरिंग का वाले बहुत हैं इनके लिए उनको एक कॉम्पिटिशन सा बढ़ गया है वैसे एम्प्लॉज में कम्पिटेट कम्पटिशन होती है लेकिन अभी उल्टा हो गया है एम्प्लॉयर में कंट कम्पिटिटर हो गए हैं और ऐसे भी एचआर आर कंसल्टेंट हो गए हैं जिनका काम ऐसा है कि एक जगह से निकाल के दूसरी जगह में देना उनके लिए अभी सबसे बड़ा काम जो है यूथ के लिए नौकरी प्राप्त करना नहीं है नौकरी छोड़ना कैसे क्योंकि क्या है अगर एक कंपनी का एक्सपीरियंस ले दूसरी कंपनी में चले गया तो फिर वैसा मिलना बहुत मुश्किल होता है तो इसलिए एक हर कंपनी एक करती है न्यू एम्प्लॉय को यूथ करने वो बाइंडिंग कर लेती है कि आपने हमारी कंपनी ज्वाइन की तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग देने के बाद आपको एक बरस दो बरस तीन बरस काम करना पड़ेगा यूथ को कुछ पता नहीं होता है लीगल नॉलेज का इसको उनको लगता है एक बार हमने बांट भर के दे दिया तो हमको ये कंपनी छोड़नी नहीं है और ऐसा करके एम्प्लॉय जो है यूथ को एक्सप्लाइट करते हैं तो मैं सभी सभी यूथ को एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि जो बाड लिखा के देते हैं उसका लीगली वो इलीगल है इनवैलिड है आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं उसका कारण मैं आपको आपकी भाषा में समझाऊं कि आपसे एक कंपनी बोलती है आप हमारे कंपनी में ज्वाइन हो जाओ और आपको तो आप तीन बार छोड़ नहीं सकते क्या कंपनी में आपने वो बाड में अच्छी तरह पढ़ा है क्या कंपनी आपको गारंटी देती है क्या कि वो कंपनी आपको नहीं निकालेगी आप नहीं छोड़ सकते लेकिन वो निकाल सकते हैं ऐसी दो अगर ऐसी पॉलिसी को हमारी लीगल भाषा में इनवैलिड पॉलिसी बोलते हैं, क्योंकि ये वन वे है रेसिप्रोकल नहीं है कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट रेसिप्रोकल होना चाहिए आप मुझे नहीं दिखा सकते हैं। अगर निकाल सकते हैं समझो तीन बरस का है तो क्या मेरे को तीन बरस की पगार भर देंगे तो इसके लिए डरने की कोई नहीं कोई बात नहीं है मैंने ऐसे कई के हैंडल केसेस किए हैं आपको जहाँ चांस चाहिए बांध लिखा लिखा रहेगा तो भी आप छोड़ सकते हैं दूसरे में आपको चेतावनी देना चाहते हूँ कि यूथ एम्प्लाई को लुभाने के लिए ऐसे उनको फॉरेन में भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए एक महीना दो महीना उन और आने के बाद लिखा उनसे लिखा लेते हैं कि अभी आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि हमने आपको नॉलेज दिया है वो नॉलेज नहीं होता एक लुभावना होता है जैसे लोग आ जाए लोगों यूथ को लगता है ठीक है मैं पहली बार यूके जा रहा हूँ पैरिस जा रहा हूँ यूए जा रहा हूँ घूम के आए हूँ वहाँ से कम खर्चा करके पैसा लाया हूँ ऐसी कोई बात नहीं है आज के यूथ यूथ को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज जो है उसमें अब कई से रिबिंग है जैसे एक है रिक्रूटमेंट है दूसरा है ट्रेनिंग आपको आप कंपनी में लगे आप कंपनी के जो एम्प्लाई है उनको आप ट्रेनिंग दे सकते हैं तीसरा है आईआर आर इंडस्ट्रियल रिलेशंस आपने देखा रहेगा कि आजकल के कॉम्पटिशन के वजह से तनाव बहुत बढ़ गया है कामगार में मैनेज में आए आए दिन कहीं ना कहीं स्ट्राइक लॉकआउट रिट्रेंचमेंट ये सब देख देखने को मिलता है तो ये जो तीन है और उसके बाद प्लेसमेंट ये जो चार चार आपको आप कंपनी में जाके कॉलेज से जाके र, र, र, रिजल्ट के बाद आपको जॉब मिल जाता है तो प्लेसमेंट में भी आपकी काफ़ी करियर है और वहाँ आप एक ग्रेजुएशन uh, करने के बाद असिस्टेंट मैनेजर से लेकर धीरे धीरे आप जनरल मैनेजर इवन आजकल तो बड़ी बड़ी कंपनियों में डायरेक्टर पर्सनल या एच आर ए है तो एक मैनेजर से लेकर आप डायरेक्टर uh, पहुंचना चाहते हैं इतना आपका कैरियर है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया गुरुदास जी मुझे लगता है कि हमारे यूथ अगर सुन रहे हैं तो उनको काफ़ी ब्रीफली जो है एचआर के बारे में आपने जानकारी दिया है और मुझे लगता है कि जो वर्तमान करंट सिचुएशन में जिस तरह की मल्टीनेशनल कंपनियां इंडिया में आ रही हैं और उनकी जो पॉलिसीज़ है उनके जो गाइडलाइंस हैं उसको भी आपने सामने रखते हुए उस बात को क्लियर किया कि यूथ को इस बात का कोई भी डर अपने मन में नहीं रखना है कि हम तीन साल तक नहीं छोड़ सकते हैं या चार साल तक नहीं छोड़ना नहीं छोड़ सकते हैं ये सारी बातें एक अपने कानून के तहत बताया कि ये सिर्फ़ वन वे है एक्चुअली में होना चाहिए टू वे दोनों तरफ से होना चाहिए तो वो चीज़ें ऐसी हैं कि आपको सिर्फ़ लुभाने के लिए या फिर आपको पकड़ के रखने के लिए चीज़ें होती हैं चलिए वो अलग बात है कि जब आपको कोई तकलीफ हो तो आप छोड़ सकते हैं बाकी आपको वेल well पेमेंट मिल रहा है अच्छा आपका सैलरी है और अच्छा आपका कामकाज है तो फिर छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है वो सिचुएशन आता है जब यू आर फीलिंग माना आपको कही कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है तो फिर उस चीज़ों को आप नेगलेक्ट करते भी हुए दूसरी जगह आप जो है जॉइंट हो सकते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया चली यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो रेडियो माधोबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो नमस्कते रहो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 जाता है बाजी को जितना हमें आता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 We come together. नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस कार्यक्रम में करियर ऑप्शन में और हम बात कर रहे हैं गुरुदास जी से जो ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बता रहे हैं एचआर के बारे में बता रहे हैं जहां पर एक अच्छा करियर ऑप्शन हम सभी को मिलता है लेकिन फिर भी इसमें क्या दिक्कतें हैं और कैसे आप इसको सेट कर सकते हैं वो सारी बातें वो बहुत ही अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से हमें बता रहे हैं तो आप सभी की तरफ से गुरुदास जी का फिर से एक बार स्वागत है आइए आगे बढ़ते हैं यूथ को किस तरह से मल्टी कंपनी में ज्वाइंट होना चाहिए और वहाँ की क्या फैसिलिटीज हैं और क्या वह तकलीफें हैं उसके बारे में बताइए अभी मल्टीनेशनल के आने से और उनके से आप प्रभावित तो हो गए रहेंगे तो एचआर में जाने के लिए आपको दो ऑप्शन हैं एक है एमपीएम मास्टर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट और दूसरा आप एमबीए भी कर सकते हैं मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विथ ह्यूमन रिसोर्स एज ए स्पेश इस्पेशलाइजेशन इनके बाद आपको करियर ऑपर्चुनिटी मिल सकती है लेकिन मल्टी आने से हमारा जो कल्चर है हमारी जो प्रथाएँ हम हमें जो हम आदतें हैं वो सब चेंज हो गई हैं पहले हम 10 बजे जाते थे 5 बजे चले आते थे उसके बाद ऐसा लगता था कि हम फ्री हैं लेकिन अब ये ऐसा नहीं है मल्टीनेशनल आने के साथ आपको मल्टीनेशनल वाले 24 फोर बाई सेवन बांध के रखते हैं वो ऐसा लगता है कि आपका घर आप और आपकी कंपनी इसके अलावा दुनिया कोई है ही नहीं आपके ना सोने का टाइम फिक्स है न जागने का टाइम न जागने का टाइम फिक्स है नहीं आप कंपनी के अलावा और कोई साइड बिजनेस या कुछ कर सकते हैं उसका रीज़न ये है कि वो आपको एक हफ़्ता फर्स्ट शिफ्ट देते हैं और दूसरे हफ्ते आप में आपको सेकंड शिफ्ट देते हैं और तीसरे हफ्ते आप में आपको नाइट शिफ्ट देते हैं तो आपकी कंस्टेंसी टाइम की है ही नहीं सोने का टाइम जागने का टाइम कोई फिक्स नहीं है उसके अलावा भी आपको लुभाने के लिए एक लैपटॉप दे देते हैं सौगात की तरफ उसका वो लैपटॉप जो होता है और मोबाइल और व्हाट्सअप और इंटरनेट जो होता है ये सब आपको लुभाने के लिए होती है वो इसलिए होते हैं कि आपका ऑफिस से आपका मैनेजर आपका बास जो है वो जैसे घरवाली होती है आपके ऊपर चौ चो, चौबीस तास राज करती है वैसे आपका बास चौबीस तास राज करता है वो कभी भी आपको फ़ोन कर सकता है आपके पास ईमेल होना बहुत ज़रूरी है बगैर ईमेल और बगैर व्हाट्सएप और बगैर ट्विटर के आप अधूरे हैं आपका ऐसा है कि आप कोई अंग मिसिंग है तो इतना अधूरापन आपको लगेगा और इसीलिए सोच समझ के ये आप कदम उठाएं क्योंकि क्या है आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि नींद का नींद की कंसस्टेंसी नहीं रहेगी उसके वजह से टेंशन आता है आपके ऊपर ट्रेस होता है वर्क लोड होता है और सबसे बड़ी बात टारगेट होता है जो एक टाइगर के समान आपके सामने मुंह खोल के चौबीस घंटा खड़ा रहता है और आपकी वो जज करते हैं का कि आपकी कैपेसिटी कितनी है और वर्कलोड जो होता है आपका वो, वो अराउंड थर्टी टू फिफ्टी परसेंट ज़्यादा होता है तो आपके दिमाग में हमेशा नींद में भी आपको टारगेट के ही सपने आएंगे और जब तक आप टारगेट पूरा नहीं करेंगे तब तक आपको चैन नहीं आएगा और आपको एक्स्ट्रा टाइम बैठना पड़ेगा कंपनी में जबकि वो एक्स्ट्रा टाइम के लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा वैसे पहले ज़माने में ऐसा था कि आपने अगर आठ घंटे की ड्यूटी है और अगर आपने अगर बारह घंटे दिया है तो आपको उसका ओवर टाइम मिलता था जिसका रेट डबल होता था सौ रुपये है तो उसका चार घंटे का आपको दो सौ मिलेगा और आपने नैशनल हॉलीडे या संडे या वीकली आप पर काम किया तो उसको डबल सैलरी मिलती थी ऐसी कंसेप्ट अभी कुछ भी नहीं है तो आपको जो नेट सैलरी मिलती है माइनस ये बातें करेंगे तो आपका फोर्टी परसेंट वैसे ही निकल जाएगा <laughs> हाँ तो आप उसको अच्छी तरह एनालिस कीजिए आपको नेट जैसे कंपनी आपको के लेती है तो आपको फिक्स नहीं करती कि आपकी पगार कितनी है वो कैलकुलेट करती है कि आपका कास्ट टू द कंपनी कितनी है मींस अगर आप चाय का कप भी एक पीते हैं तो उसका दो रुपये वो उसमें इंक्लूडेड होते काटते नहीं हैं इंकलूड करते हैं है। काटते कुछ भी नहीं है <laughs> काटते कुछ भी नहीं है बहुत से ऐसा बोलते हैं और सब तो ऐसी बहुत सी कंसेप्ट होती है कि फ्री है दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं होती कहीं ना कहीं, कहीं उसका इनकुल कहीं कहीं ना कहीं पर होता है और दूसरी बात ऐसी होती है तो आपको अगर हमने एम्प्लॉय किया तो आप कंपनी को कितने महंगे पड़ेंगे पहले वो सोचते हैं और ऐसा वो पैकेज डायरेक्ट इनडायरेक्ट करके देते हैं कि दिखने में तो आपका बहुत बड़ा पैकेज दिखता है लेकिन जब हाथ में आता है कार सा के जब आप पहली सैलरी आपको मिलती है और आप बैंक अकाउंट में देखते हैं तो ज़रा हैरानी की बात लगती है <laughs> गुरुदा से एक और बात मैं पूछना चाहूँगा हमारे यूथ जो डिग्री होल्डर है या फिर बारहवीं कर रहे हैं वो लोग कैसे एचआर से जुड़ सकते हैं और उनके लिए किस तरह की सोच बना के वहाँ पर जाना चाहिए ताकि वो जैसे आप बात कर रहे हैं उन सभी चीज़ों से अलग हो हाँ तो एच में जाने के लिए एच में जाने के लिए आप ग्रेजुएशन के बाद दो वर्ष का कोर्स होता है उसमें आप पर्सनल एमपीएम भी कर सकते हैं और एचआर भी कर सकते हैं और एमबीए रहेगा तो, तो उसमें अच्छा। स्पेशलाइजेशन आप करके कर सकते हैं और अगर आपको एडिशनल क्वालिफिकेशन भी चाहिए तो आप एलएलबी भी कर सकते हैं जो बारहवीं के बाद पाँच बरस की होती है और ग्रेजुएशन के बाद तीन बरस की होती है उसमें जो स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट होता है वो भी आप कारपोरेट लॉ या एचआरएम ले सकते हैं हुँ, हुँ। तो इसके माध्यम से वो इस फील्ड में जुड़ सकते जुड़ सकते हैं, हैं।, हैं। और इस फील्ड में जुड़ने के बाद वो अपने आप को कैसे मेंटेन रखे कि इसी फील्ड में वो अच्छी तरह से संभाले उसके लिए क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है कौन सी स्किल होनी चाहिए कौन सी एटीट्यूड होनी चाहिए एक तो आप जैसे कि ये फील्ड बहुत एक सेंसिटिव फील्ड है हुँ, आप ह्यूमन विंग से डील करते हैं तो आप में सबसे पहले पेशेंट की क्वालिटी होनी चाहिए कि किसी भी बात को किसी भी समस्या को पहले सुनने का आपको आदत होनी चाहिए सुनना है सुनना है स्किल ज्यादा हो हाँ सुनने का स्किल ज़्यादा हो और पेशेंट का स्किल ज़्यादा हो और कभी भी ऐसा नहीं समझें कि हमको सब कुछ आता है हम सब कुछ कर सकते हैं मेरे को 30 बरस हो गए हैं ये फील्ड में होते हुए भी लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि मुझे बहुत कुछ सीखना है जैसे सचिन तेंडुलकर बोलते हैं मैं इतने बरसों के बाद भी सीखा हूँ लेकिन ऐसा भी हमको लगता है कि अभी अभी बहुत कुछ सीखना है क्योंकि <laughs> रोज़ आपको नया सीखने को मिलता है हरेक से बहुत सी बातें में जनरल मैनेजर एच होके भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैंने पी से सीखी हैं जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया गुरुदास जी हमारे साथ जुड़कर ह्यूमन रिसोर्स के बारे में हमारी युवाओं को आपने बताया कि किस तरह से इस फील्ड में जाना है और क्या क्या चीज़ें इस फील्ड में होती हैं और प्लस मल्टी नेशनल का क्या रूल एंड रेगुलेशन है वो भी आपने बताया तो चलिए आप जाते जाते मैं कहूँगा एक छोटा सा मैसेज दे एक मैसेज एक मैसेज ऐसा है कि बढ़ते चलो रुकने का नाम न लो इस लिमिट, बढ़ते चलो बस धन्यवाद थैंक यू सो so मच गुरुदास जी हमारे साथ जुड़कर बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दिया आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माध्यम 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं तुम्हें दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किसम है दम यहां ठहरे जो मेरे आगे मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दें हम वो हैं जो दो और दो पांच बना दें जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दें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 हम वो है जो तो और दो तो पांच बना दें अरे तूने अभी देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं हम आते जाते राह मैं कब कैसे क्या तुम खिलाए जो उलझे वो समझे हम क्या कमाल कर जाए की राहों से काटों को हटा दें हमको है, हम है जो दो और दो पांच बना दे अरे तूने अभी देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं पानी में पत्थर पे फूल खिलाए बिन मौसम बिन बादल रिमझिम सावन बरसाए तू रब के सूरज को पश्चिम से उगा दें हम वो हैं जो तो और को तो पांच बना दे